नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के इस शो को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर और आज के हमारे खास मेहमान जो इस प्रोग्राम के गेस्ट हैं वो है बादल भजपुरी से जुड़े हुए हैं बादल जी एक कवि है बहुत समय से जो है मंचों पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और जिस और इनकी जो कविताएं सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक आनंद आएगा और उस आनंद का हम अभी थोड़ी देर में ही आनंद चखेंगे उनके शब्दों के माध्यम से ही कविताओं के माध्यम से कार्यक्रम के शुरुआत में केश ऋषा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद है से उनसे बातें करेंगे और केश ऋषा कैसे है आप? आप बहुत अच्छे है और जब तक बादल जी ठीक होके आते हैं इंटरनेट उनका चेक करके तब तक आप एक गीत जरूर सुनाइए हमें स्वागत जी जरूर तो आज मैं इमोशनल सॉन्ग सिलेक्ट किए हैं मैंने जी, तो जी, जी जी तो एक सॉन्ग है खैरियत मैं जरूर जरूर खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिंदी वानी का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना है सियत हैसियत तेरे बिन्न जैसे सौ साल है हो से बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और इस बीच अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्होंने भी, भी तो याद किया है अब अब की कि हैदराबाद और... है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हूँ और म्यूजिक संगीत में अभी सीख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशल प्लेटफॉर्म में गाना और मैं बेसिकली मैं साउथ इंडियन हूँ पर मेरी परवरिश वगैरह सब नॉर्थ इंडियन में हुई है तो हिंदी गाने बॉलीवुड गाने जी, जी जी जी बहुत ही अच्छे है और मैं चाहूंगा की थोड़ा सा आप अपने बारे में जरूर बताइए हमें मैं सर बादल बाजपुरी मुल्ता बाजपुर उत्तराखण्ड का निवासी हूँ और पैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बिस्लरी इंटरनेशनल में जॉब करता हूँ और मेरी साहित्य में रुचि रही तो करीब में 10 वर्ष दस, वस, दस से साहित्य में लेखन करता हूँ मेरी खुद की एक किताब मैं दीवाना बादल हूँ जो अमेजन की बेस्ट झील में थी जनवरी 2020 में प्रकाशित हुई और उसके साथ साथ ही मैं अपनी एक साहित्यिक संस्था ग्रंदी चलाता हूँ जिसमें मैं युवाओं को मच देता हूँ और उसके साथ साथ मैं दूरदर्शन आकाशवाणी और तमाम मंचों से काव पाठ कर चुका हूँ और मूलतः मैं हिन्दी उर्दू और भोजपुरी भाषा में लेखन करता हूँ गजल मेरी सबसे मुख्य विधा है और उस मैं मंचों से काट करता हूँ जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने हाँ जी अपनी रचना सुनाइए एक अच्छी वाली वैसे सब रचनाएं आपके अच्छी होगी लेकिन फिर भी जी एक खूबसूरत रचना आपके सुनाइए जी जैसा कि हमारे कवि सम्मेलन की परंपरा है कि मां शारदे की, की वंदना से कोई काट प्रारंभ कराया जाता है तो एक छंद महा के चरणों में समर्पित करता हूँ की माता वीरा वादि सूर्य का धन्य धारिणी ज्ञान से अज्ञान का समान कराती है ज्ञान से अज्ञान का सामान्य कराती है माता नीरा भादे सूर का धन्य धारिणी ज्ञान से अज्ञान का सामान्य कराती है और रंग रूप जाति धर्म समुदाय छोड़ छाड़ सारे जग के अंधकार द्वारे लेवाती है सारे जग के अंधकार द्वारे को है श्वेत कमल आसनी हंस वाहनी माँ अणु कर्णे में ज्ञाने गंगा को बहाती है अणु कर्णे में ज्ञाने गंगा को बहाती है जगती जगती जग जीवन सुधारती जगती जगती जग जीवन सुधारती सुधार दे तू ही कराती है तू ही कर कराती है तू ही कराती है यही से एक क्षण लगता हूँ मैं बेटियों के नाम से कि नदियों के धार जैसी बादलों के प्यार जैसी और जामुना सी प्यारी प्यारी, प्यारी बेटिया नदियों के धार जैसी बादलों के प्यार जैसी गंगा और जमुना जमुनासी प्यारी प्यारी बेटिया और सरहदों पे लड़ रही हैं आगे आगे बढ़ रही हैं इस जहाँ में सब से ही न्यारी न्यारी बेटियां इस जहाँ में सबसे ही न्यारी न्यारी बेटियाँ काले मंडे राय जब भारती की आने पे तो काले मंडे राय जब भारती की आने पे तो झासी वाली रानी बन गई दुलारी बेटिया वंदावन तुलसी ये वृंदावन श्रेष्ठ धन त्याग प्रेम कारुणा की भोले वी बेटियां वाह वाह बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई थैंक यू सो मच बादल जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारे जीवन में किसी चीज की शुरुआत होती है तो किसी पढ़ाव में शुरू हो जाती है बचपन से हमारी माता पिता से हमको ये चीजें लिखने के लिए मिलती हैं या फिर हम अपनी रुचि किसी को पढ़कर या सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो साहित्य से लिखना कब से शुरू हुआ आपका थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताइए मुझता तो पहले में जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो हाँ बच्चों के ऊपर छोटी छोटी स्टोरी बनाता था या उनको चिड़ाने के लिए कुछ बनाता था या टीचरों के ऊपर बनाता था कि टीचरों को और वही हाँ चीज चलती, हाँ चलती गई चलती गई चलती गई फिर मैंने जब हाई स्कूल पास करा उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आई तो मैं अपनी जिंदगी की मौज मस्ती के बाद एक परिवार की जिम्मेदारी को उठाने लगा तब मैंने अपने पुराने जीवन को महसूस करा बचपन को महसूस करा तो वहाँ से मेरे अंदर चिंतन और भावना और भाव उद्गार हुए वहां से मैंने लिखना चालू करा और जब लिखने के पढ़ापा में तीन चार साल बस बात आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तब मुझे याद आया कि मेरे बचपन में बच्चों के ऊपर जो तत्काल बनाता था तत्काल कुछ भी लिख देता था तत्काल कुछ भी बोल देता था, था चीचरों के ऊपर पर करता हम शब्दों के संग छेड़छाड़ी था बचपन में तो मुझे आयाद आया, आया कि ये चीज मेरे बचपन से चलती भी आ रही है जिस हुनर को मैंने अब पहचाना है और उसे अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है बस उस चीज को हमने पहचानना जरूरी होता है सही बात तो सबसे पहले एक अनुभव हम सुनना चाहेंगे आपका मंच पे आप जब प्रदर्शन करने गए परफॉर्म करने गए उसके बारे में बताइए शुरुआत वाली शुरुआत <laughs> तो में मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता था फेसबुक पे लिखता था और मैं सोशल मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने विवेक को बादल बाजपुरी बनाया तो वहां से मेरी एक दीदी है जो मुझे देखा की मैं अच्छा लिख रहा हूँ और मुझे ऑनलाइन जो फेसबुक के ग्रुप है जहाँ साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ जोड़ा जिसका नाम है युवा का साहित्यिक मत वहाँ पे प्रतिदिन साहित्य की गतिविधियाँ होती हैं जहाँ साहित्य की जानकारी दी जाती है छंद और साहित्य की कितनी विधाये हैं उसके, है। उसके बारे में जानकारी दी जाती है उसके बाद मेरी एक स्कूल के जस्ट पड़ोस में एक दीदी रहती थी कैलिफोर्निया है तो वो बाहर रहती है तो उन्हें अपना देश बहुत ज्यादा याद आता है तो मैं अपने शहर की जब लिखता था तो मुझसे कुछ लोगों ने मेरी टीचरों ने बोला की आप चोरी का लिखते हैं तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ कोशिश करता हूँ तो मैंने सोचा की मुझे अपने आप को प्रूफ करना है तो मैंने जो शहर की गतिविधियां होती थी, मैंने उस पे लेखन करना चालू करा उस पे लेखन करा तो लोगों को लगा कि हाँ, कि की हाँ शहर की गतिविधियों पे इसने लिखा कहीं चक्का जाम हो गया मजदूर की हड़ताल हो गई कहीं कुछ हो गया ऐसे सामाजिक मुद्दों पे मैंने लिखा तो लोग समझ में आया कि हाँ मैं खुद का स्वयं का लेखन करता हूँ क्योंकि तो जब नहीं। नहीं। इंसान एकदम से लिखना प्रारंभ करे या लोगों बीच में तो यकीन नहीं होता तो मैंने उस पढ़ाव को पहले पार करा की मैं अपने प्रूफ कर चुका फिर उसके बाद मुझे अचानक ही एक मंच के लिए ऑफर आया तो मैं बड़ा गंभीर विषय मेरे लिए हो गया और मैं बड़ा सोच में पड़ गया नहीं जाऊंप करते, -करते, -करते कैलिफोर्निया वाली उनको दीदी ऐसी, -ऐसी हौसला तो उ बादल मैं साथ समंदर पार बैठी हुई तुम्हारी चीजों को पढ़ के बहुत खुश होती है उससे मैं अपना जीवन में बांटी हुई यहाँ अकेले होने के बावजूद वहां की चीजों को महसूस करती हूँ तो तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम दूसरे के दिल को छू सकते हो तो आप मंच पे जाओ तो उनकी बात मेरे दिल को लगी और मैंने पहला मंच अपने भाजपा से ही पढ़ा हमारी यहाँ के जन जनकवि गिरदा है उनकी पुण्य स्मृति में पढ़ा गया वो कविता लिखते थे तो बहुत मेरा काव्य सफर चालू हुआ और 2014 में मैंने पहला मंच पढ़ा और उसके बाद फिर राष्ट्रीय देश के तमाम निया वाली दीदी ने आपको मोटिवेशन दिया और जिससे आपको अच्छा लगा की कि किसी किसी के जीवन जी। में अगर वो चीजें आ जाती है तो नेचुरली एक जो है खुशी मिलती है तो के कुछ पूछना चाहेंगे आप बादल जी से जी लिखने का जो आप लिखते हैं उसका इंस्पिरेशन सुना हमने तो मैं भी क्या करती हूँ एक, एक तो हालांकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया है तो वही आप क्या एक था को लेते हैं या एक सिचुएशन को लेते हैं कैसे आप इम्प्लीमेंट करें शुरुआत में मैंने भी ऐसे लिखा था की दो टॉपिक देते थे तो उस पर लिखता था पर वो एक ए... वर्कशॉप के अकॉर्डिंगली ठीक है क्योंकि तो जो मेरा मानना है कि भाव जो होते हैं मूल भाव जो होते हैं वो अपने आप मन के उद्घार से पैदा होते हैं मैं जैसे गजल लिखता हूं तो मैं लोगों से ये बोलता हूं ना गजल लिखी जाती है ना गजल ला जाती है गजल को जिंदगी बनाकर के जिया जाता है मेरे दिन भर के जीवन के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उसमें तो कोई भी ऐसी चीज जो मेरे मन को चुप जाती है मैं उस भाव को उठा करके अपने मीटर में ढाल लेता हूँ फिर उसे एक शेर कह देता हूँ और उस शेर में कहने के बाद शेर को मुकम्मल कहने के लिए मुझे पूरी गजल कहनी पड़ती है तो उस गजल में जो ज्यादा से ज्यादा शेर होते हैं है, है। हकीकत है बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ बात पूरी कीजिए फिर उसके बाद हाँ, अपना हाँ, जी जी तो वो जो जो भी शेर होते हैं वो सब भर्ती के शेर होते हैं पर कभी कभी ऐसा होता है की हमारे सोचने की क्षमता उतनी गहराई में चली जाती है की ख्याली शेर भी उदगाव वाले शेर से ज्यादा गंभीर हो जाता है तो गजल में जो शेर होता है वो एक ही शेर होता है जो पहली बार हमारे दिल से निकला हुआ होता है बस ये एक अपनी कला होती है कि उसे मीटर में कैसे बांधना है और लंबा काम करने के बाद हम शब्दों में गहरी बात कहने की जो प्रक्रिया आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है और धीरे धीरे जाओ काम करने लगते गजल का एक अपना छंद शास्त्र है और मेरा मानना यह की जो छंदमुक्त कविता जो लिखते हैं उसको मैं गलत नहीं कह रहा था छंदमुक्त कविता हमारे जिनका जी निराला जी और बहुत लोगों ने लिखी और उनकी जैसी कोई कविता आज तक कोई नहीं लिख पाया पर उसमें गहराई है पर हम लोग जो गजल लिख रहे हैं उसे लिखते हैं एक परिसर में बंद कर लिखते हैं कि हाँ मैं इतने शब्दों में ही ये गजल कहनी है तो वहां से हम कम शब्दों में बड़ी बात कहना सीख जाते हैं धीरे धीरे हमारे भाव गहरे होते चले जाते हैं गजल जो है अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसे जिंदगी बना करके जिया जाता है और जिंदगी के हर एक उलाव चढ़ाव पे उसे महसूस करके जो हमारे मन में आता है उसे लिखा जाए पढ़ा जाए तो उसे मूल गजल कहते हैं शेर जो होता है वही शेर होता है जो पहली बार आपकी जिंदगी में आए तो मेरी गजल है कि सुनिएगा वक्त बे वक्त तेरी याद मुझे आती है वक्त बे वक्त तेरी याद मुझे आती है, है। साथ समात मेरी रात गुजर जाती है मेरी राते जाती है तेरी चूड़ी तेरी पायल वो ते कंगन तेरी चूड़ी तेरी पायल वो बनक कंगन यही आवाज तेरी सिमती मुझे लाती है यही आवाज तेरी सिमती मुझे लाती है असर करेगा नहीं उसके जहरे दुनिया का असर असर करेगा करेगा नहीं उस पे दुनिया का, करेगा नहीं उस उस पे पे दुनिया दुनिया का का मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है प्यारे मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है पर एक शेर की आपने सावित्री की कथा सुनी होगी जिसने यमराज से अपने पति के प्राण तक वापस मार उस शेर को हमारे इस तरीके से डाला है इसके वालों के हवाले से महकती है हवा इसके हवाले से महकती है हवा इसके वालों के हवाले से महकती है हवा इसकी हो सामने तो मौत भी टल जाती है इसकी हो सामने तो मौत भी टल जाती है सबको मिल जाए मोहब्बत की कसरत दुनिया में सबको मिल जाए मोहब्बत की कसक दुनिया में mm -hmm. यही सूरज है यही चांद दिया बाती है यही mm -hmm. सूरज है यही चांद दिया जाती है दर्द सी नींद अगर बन के मोहब्बत उतरे दर्द सी नींद अगर बन के मोहब्बत उतरे यारती जगमगाती है यारो ज़्गी ज़्गी है जिसने बादल के लिए धूप झेला है।, है जिसने बादल के लिए धूप पर्व झेला है वो जमी पहली बारिश में मुस्कुराती है वो जमी पहली बारिश में मुस्कुराती है बहुत धन्यवाद बादल जी बहुत ही अच्छा समा बांध दिया आपने बड़ी अच्छी गजल सुनाया आपने और जैसे कि गजल और गीत को जब आप लिखते हैं तो उसमें क्या अंतर करना पड़ता है क्या अंतर आ जाता है थोड़ा सा वो बताइए गजल और गजल गीत और गीत गजल और गीत में ये अंतर होता है की शेर जो होता है वो पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट पे होता है एक शेर जो होता है वो एक हिंदी कविता के बराबर होता है जिससे मैंने कहा कि इसके वालों के हवाले से महकती है हवा प्यार हो सामने तो मौत भी टल जाती है ये एक पूरी हिस्ट्री है कि सावित्री ने यमराज के प्राण थे। और उसने प्रेम था, उसने अपने पति के पति प्राण वापिस तो गजल और गीत की जो जमीन है उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है कि गजल की गीत जमीन क्या है और गीत की जमीन क्या है लोग अधिकतर यही पे गड़बड़ कर देते हैं कि गजल की जमीन पे गीत कह देते हैं गीत की जमीन पे गजल कह देते हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कह रहे हैं तो गीत के जब भाव होते हैं वो पार्टिकुलर एक, एक मानवीय संरचना के ऊपर चलते हैं जैसे की का एक होता है, जैसे किसी खूबसूरत का चेहरा होता है उसी तरह गीत का भी एक चेहरा बनाया जाता है और तो उसी तरीके से उतारा जाता है चूड़ी बिंधन संबंध तक पूरा लेके गया है और बिछुड़ उसे पूरा किया जाता है तो गीत का एक अपना चेहरा बनाया जाता है उसके बाद उसे चलाया जाता है और उसके बाद गजल जो होती है गजल में शेर होता है एक मतलब बनता है उसके बाद आप शेर को किसी भी सब्जेक्ट पे कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे कह सकते हैं एक शेर महबूबा के लिए कह सकते हैं तो एक शेर माँ के लिए भी कह सकते हैं तो आपका शेर कहीं भी जा सकता है गजल में पर काफिया रदी पूरा होना चाहिए और गीत की जो जमीन है वो गीत की जमीन होती है ये भाव पहचानने बहुत जरूरी होती है कि मैंने एक गीत लिखा था कि जबकि सारी पीरा हर सबको लिखो मनमीत और गीतकार एक गीत लिखो और गीतकार एक गीत जीवन की धूमिल काया पे सांसों का संतरास लिखो हर एक चेहरा खुशहाली हो सूरज का प्रकाश लिखो माटी के हर कड़कड़ में तुम धर्म कुंज का वास लिखो धुंधली धुंधली भोर खुला आकाश लिखो पथ प्रदर्शक पद चिन्हों की छाप कभी न मिट पाए मानव की मानव छल के आगे भी न झुक पाए उत्सव उल्लासों की घड़िया गाय खुशी के तो गीत तो गीतकार एक गीत लिखो तुम गीतकार एक गीत झूठ गमन को प्रथाओं का इस जब बनवास लिखो रहे संस्कृति अपनी हस्ती ब्रमो को अवकाश लिखो हो सबके अंदर को पास लिखो सागर तट पे ही बैठो और निर्जल का उपवास लिखो पत्ता पत्ता प्रेम का सूचक छाया को आंचल लिख दो जलवायु उपयुक्त रहे लहराता जंगल लिख दो शत्रु न पीड़ा खत्म हो सबकी रीत तो गीतकार एक गीत लिखो तुम गीतकार एक गीत तो क्या बार? चील हरण करने वालों को मृत्यु घर पे लटका दो दुशासन की राजनीति को अब की रस्ता भटका दो और की मान रहे राज के पर मर्यादा का ज्ञान रहे क्या जुआ, जुआ मदीरा बंद करो और सबके घर में अंधन हो भीमसेन के हृदय की ज्वाला हर हृदय में उत्पन्न हो तो कलियुग में अब हवस के ताप के ऊपर लिख दो सीत गीतकार एक गीत लिखो तुम गीतकार एक गीत हम्म बहुत सुंदर बहुत बढ़िया धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू हमारे साथ फिर से ओम अंकुर जी जुड़ गए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत कुछ जरूर करें। जी। मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ मैं कवि ओम अंकुर भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैंने शिक्षा शास्त्री और आचार्य संस्कृत से किया है और जयपुर में अध्ययन करता था तभी से मैंने रचनाएं लिखना आरंभ कर दिया था जी जी। आप यह मान सकते हैं कि मैंने छात्र जीवन से लेखन पर काम करना आरंभ कर दिया जी। जो मेरे साथी रचनाकार हैं, दोनों को प्रणाम निवेदन करते हुए कुछ मुक्तकों से मेरी बात आरंभ करना चाहूंगा जी जी कि उम्र की दूर है घड़िया घाटते घटती नहीं है नयन की सब वेदना काट ते कटती नहीं है है यहाँ सी बगिया नहीं है हाँ सकी सुन प्यार बिन ये जिंदगी कटती, कटती नहीं है एक और मुख्य मैं निवेदन करना चाहूंगा जी जी छलावों के सिकंजे में फसा है गीत का मुखड़ा और समर्पण क्या करें अब हम है पौधा प्रीत का उखड़ा hmm. यहाँ दम घुट रहा यहाँ दम घुट रहा और नेह की नदिया हुई कातिल कहा वो खो गया हंसता हुआ सा चांद का टुकड़ा Hmm. वो खो गया हस्ता हुआ सा चांद का टुकड़ा तो मैं किस तरह के चांद के टुकड़े को खोजना चाहता हूँ मैं एक विशुद्ध श्रृंगार का गीत निवेदन करना चाहूंगा रमेश जी जी और साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझ जैसे एक छोटे कलमकार को रेडियो में धुवन पर बोलने का अवसर दिया और सभी ऑडियंस से ऑडियंसूंगा कि मैं कुछ तकनीकी वजहों से थोड़ा विलंब से जुड़ पाया मैं गीत निवेदन करता हूँ झिलमिल की करती है और वो ख्वाबों की चपल चंचला मन को हरती है वो ख्वाबों की स्वप्न सुंदरी मन को हरती है इस तरह से हरती है कि अदरों पर मुस्कान सजाती कैसो को, को लहराती है पायल की झनकार सुनाती मौसम को हर है मेरे पूरे महाकाव्य का मेरे पूरे महाकाव्य का सृजन करती है वो ख्वाबों की स्वप्न सुंदरी मन को हरती है वो ख्वाबों की चपल को हरती है और क्या-क्या विशेषताएं हैं? कि अति है, अनुप्रास सी प्यारी है यमक दमक सी दम दम करती फूलों की फूलवारी है तो मेरे प्यासे मरुक्षेत्र में मेरे प्यासे मरुक्षेत्र में अमृत भरती है वो ख्वाबों की स्वप्न सुंदरी मन को हरती है वो ख्वाबों की चपल चंचला मन को हरती है वो जो स्वप्न सुंदरी उसका स्वभाव कैसा है सुनिएगा तो कभी गर्जती कभी बरसती मनचाहा परिवर्तन है कभी ग... मन चाह है कभी अमावस कभी पूर्णिमा ये उसका प्रदर्शन है मेरे श्वासों के उच्चवासों को स्वर देती है वो ख्वाबों की स्वप्न सुंदरी मन को हरती है वो ख्वाबों की चपल चंचला मन को हरती है और अब इस गीत का अंतिम स्पर्श निवेदन करना चाहूंगा कि आदि अंत है ये सृष्टि की अटल सत्य की धूरी है जिसको चाहे उसको बांधे यही तो माधुरी है मेरे गीतों के कानन में विचरण करती है वो ख्वाबों की स्वप्न संदरी मन को हरती है वो ख्वाबों की चपल चंचला मन को हरती है धन्यवाद रमेश जी ये एक संघार का गीत था तो बहुत आपका? बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बातें आपने बहुत सुंदर सुंदर जो कविता है सुनारिया में और मैं चाहूंगी इस वक्त आप कहाँ पर हैं परिवार में कौन कौन है और अच्छा। मम्मी पापा के साथ ज्वाइंट फैमिली में और अभी मैंने में, अभी नया घर भी बनाया है दो तीन दिन पहले उसका मुहूर्त किया है और मैं अभी बाड़मेर में कुल शिक्षा विभाग के साथ क्वालिटी एजुकेशन पर काम करता हूं। अच्छा अच्छा मेरे पास में बाडमेर जिले में चार ब्लॉक हैं बाड़मेर, और रामसर। वहां पर जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें केत चार पिलर में हम क्वालिटी एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं सत्य भारती क्वालिटी सपोर्ट कार्यक्रम जी और अकेडमिक कार्यो में स्कूल के वातावरण के संबंध मजबूत रहे तो यह जो है अकेडमिक काम इसको करते हुए मुझे पिछला पिछले में अंकुर जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने बारे में बताया था हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है काम किया है। जी जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए और फिर से हमारे बादल जी जुड़ गए हैं और श्रीशा जी कुछ बताना चाहती थी कुछ गीत गाना चाहती थी जी बताइए जी अंकुर जी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उससे एक और गीत याद आता है मुझे सत्य पे सत्ता सत्य पे सत्ता पे जो आपने बताया कि वो स्वप्न सुंदरी के बारे में रियलाइज कर रहे हैं कि जब वो उन्हें मनाने की कोशिश करते है उसपे एक गीत याद आता है मैं। तो मैं सुना सुनाइए सुनाइए दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ ओहो मैं आग दिल में लगा दूंगी वो कि पल में पिघल जाओगे हो एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओह मैं आग दिल में लगा दूंगी वो कि पल में पिघल जाओगे सोचोगे जब मेरी बारेम तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरी बारेम तन में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में हे दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा दिल मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगी वो कि पल में पिघल जाओगे ये आपका कंटिन्यूशन था अंकुर जी <laughs> जी जी जी <laughs> बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा बादल जी से और बीच हमारे जयश्री जी मुंबई से जुड़ गए हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी अपना सेट हो जाए तो फिर कुछ बातें हो जाए चलिए जब तक वो सेट हो जाए तब तक मैं चाहूंगा कि बादल जी आप एक सुंदर कविता सुनाइए बिल्कुल सर मेरी गजल है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुई बीच में की जैसा की माहौल बना दिया गया है की टूट गया रफता रफता प्यार टूट टूट गया गया दो जीज्ञे। जीज्ञे। और एक का प्यारा रिश्ता और पहले उसने हा बोला था बाद में बोला ना ना ना पहले उसने इतना सुनकर एक लड़के का पुर्जा पुर्जा टूट गया इतना सुनकर एक लड़के का पुरजा पुरजा टूट गया कस्मे टूटी कस्मे टूटी वादे टूटे और गिफ्ट भी टूट गए दिल के जिस हिस्से में था वो वो हिस्सा भी टूट गया उसकी झुलते उसका चेहरा उस चेहरे पे अपना हाथ उसकी उसका चेहरा उस चेहरे पे अपना हाथ और जो भी सपना देखा था वो सपना सपना टूट गया और उसकी यादें उसकी बातें उसके किस्से उसके कॉल जिस फोन में सब कुछ था वो फोन बेचेरा टूट गया वो दीवारे दर शुक्रिया धन्यवाद वो दीवारे दर और गलिया बाकी अब भी है ये पागल मन मुझसे पूछे क्यों वो नाता टूट गया और रोज मॉल में आना जाना कितना महंगा पड़ता है रोज मॉल में आना जाना कितना महंगा पड़ता है एक जरा सी बात पे उससे मिलना जुलना टूट गया गम के आंसू बेचैनी के आंसू दुख बेचैनी सांसों से ना सहन हुई हाल दे। मेरा देख मेरे हाथ का शीशा टूट गया सूरज चंदा बादल बिजली सबके सब हैरान हुए सूरज चंदा बादल बिजली सबके सब हैरान हुए चमक रहा था कब तक कैसे आज वो तारा टूट गया चमक रहा था कब तक कैसे आज वो तारा टूट गया और इसी तरफ मेरी गजल है कि कुछ लोगों को भी जिंदा रखा कुछ लोगों को हूबी जिंदा रखती है के सुनिए कि एक लड़की से धोखा खाए लड़के को एक लड़की से धोखा खाए लड़के को फिर से कोई लड़की जिंदा रखती है और दरिया तो तनहाई में ही मर जाता दरिया तो तनहाई में ही मर जाता लेकिन उसको कश्ती जिंदा रखती है और बड़ी बड़ी इन शीशों की मीनारों को बड़ी बड़ी इन शीशों की मीनारों को मजदूरों की बस्ती जिंदा रखती है और मुफलिस मुफलिस को ना लास्टों होने चांदी की उनको तो बस रोटी जिंदा रखती है और विश्वासों पे यार बसी है ये दुनिया विश्वासों पे यार बसी है ये दुनिया पेड़ को जैसे धरती जिंदा रखती है और फूल की रौनक सारी जाया हो जाती उस रौनक को तितली जिंदा रखती है और रोता गरीब बादल कब का मर जाता रोता गरीब बादल कब का मर जाता उसको उसकी मस्ती जिंदा रखती है उसको उसकी मस्ती जिंदा रखती है। क्या बात? बात बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुंदर कविता आपने पाठ किया और आशा करता हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए इस बीच जयश्री जी आ गए हैं तो उनसे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं गीत सुनते हैं जयश्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक गीत आप भी सुनाई हमें नमस्कार रोज रोज ताली ताली खिचा बाबरा बाबरा रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए बाबरा बाबरा बाबरा कलियु की नाम कोई लिख पेगा कोई कलियु की नाम कोई लेखे बेगों कोई बाबा बाबरा बाबरा रोज रोज डाली डाली लिख जाए बाबरा बाबरा बीती हुई मौसम की कोई कहानी होगी पर अब मगमल करिकल निदि निम करि पा बीते हुई मौसम की कोई कहानी हो के दर्द पुराना होगा याद पुरानी होगी दर्द पुराना होगा याद पुरानी होगी कोई तो Na seta hoga na, rose rose dali dali, rose rose dali dali, rose rose dali dali. Kya likh ja, baaja, baaja, baaja, baaja. Wow. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जय श्री जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और बड़े प्यार से आपने गीत सुनाया आइये इस बीच फिर से मैं अंकुर जी से जोड़ना चाहूंगा अंकुर जी एक और सुंदर कविता हमें सुनाइए मोटिवेशनल <laughs> अच्छा सुंदर गीत आपने सुनाया धन्यवाद थैंक यू एक थैंक यू एक कविता सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है मैं खुद एक आंदोलन हूँ अच्छा मेरा खुद का एक आंदोलन है मेरा खुद का एक आंदोलन है मैं हर बार नया सिपाही सालार बनाता हूँ hmm. मेरा कर्मठ होता है मेरा सिपहशाल निर्भीक दबंग होता है मेरा सिपहशाल महाकाव्यों के नायकत्व के लक्षणों से युक्त होता है मेरे सिपह सालार को देखकर बेईमानी की बखियां उधड़ जाती है hmm. मेरे सिपह yep. सालार को देखकर बेईमानी की बखियां उधड़ जाती है और अंततः मेरा सिपह सालार हो जाता है कुर्बान जंग लड़ते लड़ते जुजार भूमिया सगसनुमा, या फिर लोक देवता लोह पुरुष की भांति मुझे दुख नहीं है कि मेरा थम गया, परास्त हो गया या रणखेत हो गया मुझे दुख नहीं है कि मेरा सिपह थम गया परास्त हो गया या रणखेत हो गया मुझे तो फक्र है कि स्वाभिमान की प्रतापी यात्रा तो हुई मुझे तो फक्र है कि स्वाभिमान की प्रतापी यात्रा तो हुई आकाश की ऊंचाई से आंखों का मिलन तो हुआ हुआ तो है दुनिया में रूढ़ियों के विरुद्ध प्रतिकार हुआ तो है दुनिया में रूढ़ियों के विरुद्ध प्रतिकार सवाल तो करने लगी है पीढ़िया सवाल तो करने लगी है पीढ़िया अंचो पंचों के गोरख धंधों से मैं रोज नए सिपासलार गढ़ लेता हूँ मैं रोज नए सिपास गढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे गढ़ना आता है मुझे तरासना आता है मुझे निखारना आता है।, है, मुझे संवारना और भी आता है मुझे मक्कारी मक्कारी के गाल पर तमाचा लगाना।, लगाना आता है मुझे मूर्खताओं के खिलाफ आवाज उठाना आता है मुझे मूर्खताओं के खिलाफ आवाज उठाना आता है मुझे कमोबेश विद्रुपताओं की पड़ताल करना मैं खड़ताल, मैं खड़ताल तक को खोजी नजर से देखता हूँ तो मैं खड़ताल तक को खोजी नजर से देखता हूँ शाब्दिक तो ब्रह्मास्त्र फेंकता हूँ खड़ताल तक को खोजी नजर से देखता हूँ और यदि त्रुटि लगती है तो शाब्दिक ब्रह्मास्त्र फेंकता हूँ मैं होना चाहता हूँ चाणक्य और बनाना चाहता हूँ चंद्र गुप्त बनाना चाहता हूँ चंद्र गुप्त बहुत सुंदर कवि ओमकार जी बहुत अच्छी बात आपने हम जी बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई और मैं चाहूंगा कि वर्तमान में आप जिस जगह पे हैं उस जगह के बारे में कुछ बातें बताइए वहाँ का सिचुएशन क्या है किस तरह से सरकारी स्कूलों में बच्चे लड़किया वगैरह शिरकत करते हैं या कुछ बाकी है कि लोग स्कूल में बच्चों को या लड़कियों को नहीं बेचते हैं क्या है शिक्षा का स्तर वहाँ पर जी ने एकदम सही कहा है जब आंकड़े हमारे उनका एनालिस करते हैं तो यही नजर आता है की सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः जो लड़कियों का जो नामांकन है वो कम है कल मैं एक स्कूल का डाटा देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि एक गांव है जिसमें सरकारी स्कूल सर... में तो लड़कियों का रेशो ज्यादा आ रहा है और मैंने सोचा कि लड़के कहाँ हैं तो फिर पता किया तो लड़के वो निजी विद्यालयों में जा रहे हैं प्राइवेट में जा रहे है तो ये एक हमारे समाज की एक विडम्बना कह सकते हैं कि लड़कों को अच्छी जगह शिक्षा देने जाने दिया जाने का तो इसी तरह से अभी कोर हमने किया है कि कोरोना संक्रमण रहा है तो जो नामांकन अभियान चला था हालांकि सरकारी सरकार ने बहुत प्रयास किए और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं हमारे जितने भी शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया है लेकिन जो हमारी जो जैसे यूपीएस स्कूल है उसमें में से अगर, कक, में से अगर अगर कक्षा उसमे बच्चे हैं तो तो स्कूल छोड़ के गए इसी तरह से कोई दस वाला स्कूल है माध्यमिक स्कूल है तो वहां से तो दस वाले बच्चे पास करके निकल गए लेकिन क्लास एक में एडमिशन होना था हाँ जी उसका उसका जो है डाटा बहुत न्यून रहा है इस बार ओ। कम लोगों ने एडमिशन करवाए इसका शायद ये हो सकता है कि लोग अपने अपने घरों में है कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी लोगों में व्याप्त हम्म हम्म और दूसरा ये कि जो जिस जगह पे मैं रहता हूँ ये राजस्थान का सबसे गर्म इलाका है डेजर्ट इलाका है जैसलमेर रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ के लोग बड़े हार्ड होते हैं मेहनती होते हैं कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं तो पर ठीक है विकास की रफ्तार इधर चल रही है और धीरे धीरे बदलाव होगा और जो आपने जो समस्या उठाई थी कि जो गर्ल्स रेसो है हम लोग भी पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं स्कूल में जैसे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें अभी बालिका दिवस निकला था तो उसमें क्या है कि जो लड़कियां हैं उनको प्रिंसिपल की चेयर पे बिठाना एक दिन उसे बालिकाओं को पूरा स्कूल नेतृत्व करने के लिए दिया जाता है अच्छा आप आपको है है ना पूरा स्कूल स्कूल को लीडरशिप देनी है जैसे जैसे एक हेडमास्टर देता है और इसके अलावा जो क्लब और हाउसेज हम बनाते हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है अगर एक स्कूल में चार हमने हाउस बनाए हैं तो दो में अगर कैप्टन लड़कों को बनाया है तो दो हाउस के जो कैप्टन है वो लड़कियों को प्राथमिकता दे इसी तरह से दो वाइस कैप्टन लड़कियां बन गई है तो तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि बराबर बराबर भागीदारी दोनों को मिले। <laughs> तरह से जो प्रार्थना सभा है उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर ये होता है कि जो असेंबली होती है नहीं, नहीं। नहीं। नहीं। तो में, तो उसमें लड़कों की भूमिका ज्यादा होती है लड़के भी पहल करते हैं लेकिन वहां पर भी हम कोशिश करते हैं की लड़कियाँ आगे आ गए जी जी जी, जी. <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज आपने मुझे नया नाम दे दिया सर नामकरण कर दिया हमारा इसको ओम अंकुर नाम है लेकिन आपने ओंकार शब्द और जोड़ दिया धन्यवाद <laughs> <laughs> जो, जिस तरह से लड़कियों का जो है धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है नेचुरली कुछ जगह पे जो है और काम करना बाकी है और आप लोग तो, एज ए शिक्षक आप स्कूल में बच्चों को जो है जी सर एक एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा जी पूरे राजस्थान में से क्या होता है की कि एक किसी शिक्षक के नवाचार को चुना जाता है इंस्पायर अवार्ड के लिए हाँ चाँ चाँ। तो उसमें जो सबसे अच्छा काम करने वाले शिक्षक होते हैं पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान में से किसी एक का चयन होता है अच्छा अच्छा उनका समर्पण देखा जाता है उनका काम करने का स्टाइल देखा जाता है तो पूरे राजस्थान में बहुत सारे योग्य शिक्षक हैं योग्यताओं की कमी नहीं है सबने अपने अपने जिलों से अप्लाई किया लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है की ये जो डेजर्ट जो जिला है जिसमे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से एक ऐसी शिक्षिका जो प्रबोधक रही यानी कि प्रबोधक जो होते हैं वो परमानेंट टीचर होने में उनको काफी टाइम लगता है उनको पैसा भी कम मिलता है हम्म हम्म हम्म तो उनको राज्य स्तर पे नहीं पूरे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मानित किया गया उनको चुना गया बाडमेर जिले से ही है उन्होंने क्या है की जो पहले जब बाडमेर में काफी समय पहले जब बाढ़ आया था तो वो गाँव नुकसान ज्यादा हो गया और वहाँ का जो स्कूल था वो स्कूल भी टूट गया तो उन्होंने क्या है कि वो जो जिन शिक्षिका का चयन हुआ उन्होंने अपने घर के पास जमीन दी सरकार को और सरकार ने वहां पे स्कूल बनाया स्कूल बनाने के बाद की बात है कि वो वहीं पढ़ी थी उसे स्कूल में और वहां पे बालिकाओं का जो है नामांकन बहुत कम हो गया था तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो उसने उन्होंने कोशिश किया और कोशिश करते करते जो जहाँ पे तीस बालिकाओं का नामांकन था उसको उन्होंने एक के ऊपर पहुँचा दिया बहुत बढ़िया हाँ वो जैसे टीएल से पढ़ाते हैं टीचर्स ताकि उनका जो शिक्षण ज्यादा प्रभावी हो तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन करती है तो उसको इनोवेशन को सभी ने पसंद किया और राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित किया गया तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो डेजर्ट है रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं और खिल रहे हैं ओ ओमांकुर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया डेजर्ट में भी किस तरह के काम हो रहे हैं और सबसे हटके भी कुछ की चीजें हो रही हैं और जिसके बारे में आपने बताया उस महिला के बारे में तो हमारी और, और, और, और, और तो चूँकि पूरे देश से मैं देख रहा हूँ की हमारे कार्यक्रम में सर जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा की राजस्थानी गीत अगर आपका आपकी इजाजत हो तो मैं हाँ एक छोटा पेश कीजिए एक मिनट का छोटा सा जी अच्छा ठीक है गीत का शीर्षक है सामली पड़ोस श्रृंगार गीत है जी मारी सामली हैत वाली पण है, थोड़ी काली रे मारी सामली पड़ो सन मत वाली और गीत का बंद निवेदन कर रहा हूं जी घूंघट मासू करे निजारा बिछिया ने जमकावे निजारा घूंग ने जमकावे और धन्यवाद गीत लंबा है लेकिन आपने समय का बताया <laughs> <भाँ>। <laughs> मैंने सोचा है कि राजस्थानी भाई इन हमारे जो साथी जुड़े हैं उन तक राजस्थानी भाषा भी ये मान्यता <laughs> के लिए संघर्ष चल रहा है तो मालूम चलना चाहिए का जो है, की से और उसका जी जी गणी गणी क्षमा तो आइए जाते जाते फिर से मैं जयश्री जी को जोड़ना चाहूंगा एक छोटा सा गीत जरूर पेश करें और फिर हम लोग पूरा करेंगे और अगर विवेक चौहान सर भोजपुरी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो बादल जी आप भी जुड़ जाइए एक कविता पाठ करेंगे जी हाँ जी अजीब hmm, दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी नो समझ सके नजीव दासता है ये कहाँ शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके रोशनी के साथ क्यों उठा चिराग सी ये रोशनी के साथ क्यों दो उठा चिराग सी ये, चिरा ये खाब देख दे हमें जक बड़ी हो खब सी जीव तुम किसी की नूर हो गई मुबारक तुम्हें की तुम किसी की नोर हो गई किसी के इतने पास हो की सबसे दूर हो गई है कहां कहां ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिली है कौन सी नाव समझ सकी ना <laughs> जय श्री बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बड़ा एक मजा एक आ गया हमें सुनकर अच्छा लगा चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जिस तरह से हम लोग अलग अलग कवियों को सुन रहे हैं उनकी बातें सुन रहे हैं उनके जीवन के अनुभवों को सुन रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है आइए बादल जी जुड़ गए हैं तो एक छोटी सी रचना आपकी भी हो जाए <laughs> बादल जी दिल न समझेंगे ये तू उठाने वाले दिल ना समझेंगे ये तूफान उठाने वाले hmm. दिल ना समझेंगे ये तूफान उठाने वाले आग रखते हैं निगाहों में जलाने वाले आग रखते हैं निगाहों में जलाने वाले इसलिए हमने तुझे रास्ते में रोका नहीं इसलिए हमने तुझे रास्ते में रोका नहीं बात क्या क्या बना देती जमाने वाले। बात क्या क्या न न बना बना ज़माने ज़माने वाले वाले शुक्रिया <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी आप फिर से आकर एक और सुंदर रचना आपने सुनाया तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं वक्त हो गया है और इजाजत में काम है की मैं आपको सुनूं और फिर वापस हम लोग मिलेंगे इसी तरह और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोनों को कवि बादल जी एंड कवि ओम अंकुर जी आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से रेडियो मधुबन के परिवार की ओर से ये चंद ता लिया और साथ ही साथ हमारे दो कलाकार जुड़े मुंबई से जयश्री एंड के श्री शाह हैदराबाद से उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही जैसे कि आपने देखा बातें मुलाकात में हमने आज दो दिग्गज कवियों को सुना और दो कलाकारों को सुना और जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आप तक पहुँचती है और वहाँ पर हम सभी को कविताओं के माध्यम से गजल के माध्यम से गीतों के माध्यम से एक मोटिवेशन मिलता है और जीवन में एक मोटिवेशन ही जरूरत होती है हर मुश्किल को आसान करने के लिए जहाँ आपको प्रेरणा मिलती है किसी भी शब्द से किसी बात से किसी गीत से तो निश्चित उसे उठा लीजिए और उसका ऊपर चिंतन करना शुरू कर दीजिए तो आपके मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएगा <laughs> तो चलिए आप सभी स्वस्थ मस्त और हैप्पी रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं खमा गनी जय जय भागि सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें बातें मुलाकातें